श्रुति स्मृति पुराण त्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में पंद्रवा अधिकरण अनाविष्कार अधिकरण श्रवण मनन निरु्यासन पांडित्य बाल्य मौन इनको प्राप्त करते हुए जो विविधिषु और मुमुक्ठू साधक हैं उनको किस आचरण में जीना चाहिए किस प्रकार व्यवहार में अपने को प्रस्तुत करना चाहिए इस विषय पर कहा जाता है ये विषय यहां लाने का कारण अभी पूर्व से आपको मालूम हो जाएगा कि हम बालचर्या के विषय में कहा गया कि बाल बाल का जो भाव है बालचर्या तो बालचर्या तो बाल में बाल भाव को लेना चाहिए चर्या को लेना चाहिए यह संशय हुआ तो बाल भाव को लेना चाहिए ऐसा कहा बाल भाव में मन की शुद्धि भाव विशुद्धि और इंद्रियों पर प्रवृत्ति न करना दंभ, दर्प अभिमान अहंकार राग, द्वेष, इनसे मुक्त रहना ये बालक का स्वाभाविक होता है ये मुमुक्षु विविधषु साधक के लिए सहायक है और साधन के लिए अनुकूल भाव बनेगा एक अनुकूल वातावरण बने इसके विपरीत यदि कोई समझता हो कि मैं सबसे उत्तम पुरुषार्थ मोक्ष को पाने के लिए सब कुछ त्याग करके प्रवृत्त हुआ हूं ऐसा यदि अभिमान करता कभी कभी यदि बहुत कुछ त्याग के आया है तो उस त्याग का भी एक अभिमान होता है कि मैंने मेरी संपत्ति पैतृक संपत्ति और इतनी सारी संपत्ति इतने करोड़ रूपया मैंने त्यागा मैं बहुत पढ़ा लिखा था सारी विद्या को मैंने त्याग दिया मुझे नौकरी से इतने लाख रूपया तनख्वाह प्राप्त होती थी उसको भी हमने त्यागा फिर ये त्याग वो त्याग हमारे पास गाड़ी थी वो थी ये थी वो साइकिल थी सब बताएंगे ये सब कुछ त्यागा तो मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ और स्वयं को ऐसा प्रस्तुत करता है कि मैं इतने बड़ा त्यागी हूँ त्यागी हो गया हूँ इसलिए मुझे इतने आदर देना चाहिए एक तो ये होता है दूसरा कभी कोई पद आपको प्राप्त हो गया तो उस पद को लेकर के भी अभिमान होता है ऐसे संत जीवन में आने पर भी कोई कोई पद प्राप्त हो सकता है तो पद को लेकर के बड़ा अभिमान होता है मैं अमुख पद में विराजमान हूं मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं ये करता हूं वो करता हूं ऐसे में ये साधक के लिए अनुकूल नहीं होता तो मुमुखु को ऐसा नहीं करना चाहिए ये और कहीं भी ऐसा नहीं कहा मुख्यु के विषय में कम से कम सन्यासी के विषय में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आपको पद का अभिमान करना चाहिए पद की रक्षा करनी चाहिए या पद प्राप्त करना चाहिए जैसे आजकल बहुत सारे पद होते हैं अखाड़े आदि में ऐसे अलग अलग होते हैं तो ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं मिलता और बल्कि उल्टा कहा इन सबका अभिमान नहीं करना चाहिए और ये वैसे बहुत सारे जो पद आजकल प्रचलित हैं इसको लेकर के बड़े बड़े विवाद चलते हैं और बड़े अभिमान करते हैं सब ये कोई भी शास्त्र समझ नहीं शास्त्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं वो ऐसे कोई परंपरा चल पड़ी है फिर परंपरा चल पड़ने से फिर सभी उसको मान करके आगे चलते रहे हां स्वाध्याय करने के लिए कहा स्वाध्याय संबंधी नित्य स्वाध्याय को कहा और उसमें जैसा पांडित्य मौन आदि के विधान है इसमें आप आ, आ, अच्छे जो है गति प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए जीवन बिता सकते हैं वो दूसरे को दे सकते हैं समझा सकते हैं ये सब हो सकता है ये तो सब शास्त्र में है लेकिन बाकी कोई भी सन्यासी के विषय में शास्त्र में नहीं है इसीलिए ये भी यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि आप चतुर्थ आश्रम में पहुंच गए तो चतुर्थ आश्रम का अभिमान हो तो वो बहुत बड़ा ये अवधुत गीधा में दत्तात्रेय जी कहते हैं सब कुछ त्याग करना चाहिए और बाद में त्याग किया हुआ अभिमान को भी त्याग करना चाहिए सब त्याग करने के बाद यदि त्याग का अभिमान का त्याग नहीं हुआ तो वो अभिमान बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वो अभिमान आपके सारे त्याग के फल को नष्ट करेगा और जो त्याग किया हुआ त्याग किया हुआ नहीं होता है क्योंकि आप त्याग करके उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं अभिमान करते रहते तो वो त्याग नहीं होता है इसलिए त्याग दान ये जो भी होता है इसका भाव समझना जरूरी है और किसी को कोई चीज आप दे देते वो बात अलग है लेकिन उसके बाद उसके प्रति क्या होना चाहिए भाव क्या होना चाहिए आपके अंदर ये भी एक बहुत ही चिंतनीय विषय होता है जानने के विषय होता है नहीं तो त्याग तो सभी करते हैं लेकिन वो त्याग का फल उनको प्राप्त नहीं होता तो क्योंकि यथार्थ त्याग नहीं होता तो ये सब बातें आ सकती है श्रवण मनन निध्यासन की प्रक्रिया में भी इसीलिए यह अनाविष्कार अधिकरण को लाया है तो इसमें न्याय संग्रह हो गया था आगे सूत्र देखिए विष्कुर्वन अन्वयात आविष्कुर्वन मन अपने को आविष्कार परिष्कार प्रकट करते हुए अनाविष्कुरवन अप्रकट करते प्रकट नहीं करते हुए स्वयं के जो गुण है इसको प्रकट नहीं करते हुए अभिमान नहीं करते हुए ऐसा होता तो अनाविष्कुर अपने को स्वयं को प्रकट नहीं करते हुए आ, साधन को करना चाहिए श्रवणादि साधन को करना चाहिए ये कहेंगे आदि आपन्वयात क्योंकि अन्वयात ये प्रधान फल जो मुख्य फल है उसके साथ तभी संबंध कर सकता है यदि आप बाह्य विषयों में बाह्य चेष्टा में बाह्य आडंबर में ही संलिप्त रहेंगे तो मुख्य फल के साथ कदाचित आपका संबंध नहीं होता क्योंकि बाह्य जो आडंबर विभावन इत्यादि होता है वो हमेशा लोगों को भी आकर्षित करते हैं स्वयं के मन को भी आकर्षित करते हैं और इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं उससे अहंगार अभिमान की वृद्धि होती है ऐसे में आंतरिक साधन करना कठिन हो जाए इसलिए इसका तो अभ्यास करना चाहिए अपने को अनाविष्कार करते हुए सरल से सरल भाव में जिए और कभी भी इस प्रकार का कोई दम्भ दर्पा अभिमान आदि न करें भाष्य में देखिए तस्माद् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्ये ना से यह वाक्य को लेकर के चल रहा है इसमें ये जो बाल्य अर्थ आया है बाल्य शब्द का अर्थ आया पहले तो बाल्य शब्द का अर्थ मनन किया मनन को लेकर विचार किया अब यह बाल्य शब्द का दूसरा अर्थ भी प्रकट करने के लिए सूत्र बनाया तो बाल्य शब्द का अर्थ बालभाव भी होता है तीदी बाल्यम अनुष्ठेय अनुष्ठेयतया श्रूयते यहाँ बाल्येन षाद में बाल्य अनुष्ठान करने के योग्य ऐसा मान करके विधान किया गया तो इसमें तरह वाल्य तद्धि सती इसमें जो तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है बाल्य ऐसा बालस्य भाव होगा या कर्म होगा ये दोनों को बाल्य कहेंगे यदि बालस्य भाव व्योविशेष विशेषस्ताद्य यदि बाल्य का भाव मानते हैं तो एक अवस्था विशेष होती है एक आयु विशेष अवस्था में बाल्य भाव करती जब इसमें छोटे उम्र की जो बात होती है उसमें सात आठ साल तक के ही बाल्य मानते हैं जो बालक होता है और बाल होता है जब तो दोनों थोड़ा अलग करते हैं बालक बालक बोलेंगे तो बहुत छोटा बच्चा होता है बाल बोलेंगे थोड़ा और बड़ा होता है और उसके बाद उपनयन होने के बाद उसको कुमार कहा जाता है तो ये कौमार भाव आ जाता है ऐसे करके क्रियौवन आ जाता ऐसा होता इसीलिए ये बालस्य भाव में एक वयोविशेष की इच्छा होगी तब बाल्य भाव से रहने का मतलब वयोविशेष की इच्छा से रहे ऐसा तो संभव नहीं भाव तो लेना पड़ेगा ना ये संपादन अशक्य तो वो तो कर नहीं सकता उम्र बढ़ने के बाद में वापस वहां जाके प्राप्त करना यह तो संभव नहीं है ऐसे में फिर क्या होगा ये बाल भाव क्या होगा तो वायु अवस्था संपादित नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है तो कहते यथा उपवाद मूत्र पुरुषत्वादि बाल चरित अंतर्गता भाव विशुद्धि इससे फिर दो हो सकता है एक तो बाल बालक का जो भाव है जैसा मूत्र पुरुष आदि जैसा जहां भी जैसा करना वो जैसा बच्चा करता है इसी प्रकार करते रहना ऐसा भाव है क्या ऐसा आचरण है अथवा बाल चरितम अथवा अंतर्गता व भाव विशुद्धि अथवा बालक के मन में जो भाव विशुद्धि होती मन शुद्ध होता साफ मन होता वो जो भाव विशुद्धि है इनमें से किसको ग्रहण करना चाहिए एक तो वायु अवस्था तो संभव नहीं है और मूत्र पुरुष आदि के विषय में हो सकता है बाल आचरण मन इस प्रकार से हो सकता है तीसरा जो है अंतर्गत भाव विशेष हो सकता है अब ये तीन में से कोई भी ले सकता है बाल्य में तीन विकल्प तो रेखा तो भाव विशुद्धि में अप्रूढ़न्द्रियव दर्प दंभ दर्पादि रहित्यम से आदि संशय ये जब हम भाव विशुद्धि की बात करते हैं तो अप्रूढ़न्द्रियव इंद्रिय को बहुत व्यापार में ना लगाना मान इंद्रिय अभी पूरे तैयार नहीं हुए बालक से तो इसलिए वो पूरे व्यापार में नहीं लगा सकते संक्षिप्त होता है या इस प्रकार के भाव में रहता थोड़ा अपने आप संयम में रहता ऐसा भाव हो अथवा दंभ, दर्पा आदि रही दंभ, दंभ मन अपने को बड़े धार्मिक समझना अपने को बहुत बड़े ऐसा दिखा देना दर्प होता है वो भी अपने को ही मान करके मेरे अंदर ये गुण है वो गुण है ऐसे ऐसे मान करके तो दर्प करता है सभी के अंदर रहता है मैं सभी से श्रेष्ठ हूं मेरे अंदर ये गुण है वो दर्शाने की चेष्टा रहती है हमेशा आदि से अहंगार अभिमान ऐसा होता है कुला आदि को लेकर के अभिमान होता है धन को लेकर के होता है जैसा अभी हमने बोला पूर्व स्थिति को लेकर के होता है क्या आज बहुत कुछ होता है ये रहित हो जाना बाल्य है बालक के बाद, बाद मन में ये सब नहीं रहता उदम्भ तो करना नहीं आता है तो ये भाव हो सकता है इनमें से कौन सा लेना चाहिए ऐसा संशय है तीन विकल्प में से पहले तो संवादित मशक्यव उसका तो संवाद नहीं कर सकता फिर दो हो सकता है मूत्र यथा यथेच्छ करना अथवा भावविशुद्धि विशुद्धि इत्यादि धर्म हो सकता है किम तावत प्राप्त इसमें कौन सा लेना उचित होगा आपको क्या लग रहा है पूर्व पक्ष के अभिप्राय से पूछ रहे हैं कामचारवाद भक्षता यथाउपाद मूत्रपुरुषत्व च प्रसिद्धतरम लोके बाल्य में भी पुरपक्षी कहता है कि जब बालक की बात हमको सुनते हैं तो वहां क्या भाव के बारे में कोई सोचता नहीं बालक का क्या भाव है कोई नहीं सोचता जब बालक ऐसा बाल बाल ऐसा सुनते हैं तो कामचारवाद भक्षणता कामचार मतलब स्वेच्छा के अनुसार इच्छा अनुसार बोलना इच्छा अनुसार खाना इच्छा अनुसार पीना इच्छा अनुसार सोना ये अब ऐसा होता है उनका कोई हिसाब नहीं होता तो काम आचार वाद भक्षता ये एक याद आ जाती है और यथाउपवाद मूत्रपुरिषत्व था ये भी याद आ जाता तो मूत्रपुरिषत्व आदि कहीं भी त्याग देना वो इधर उधर देखता नहीं जहां बैठते वहीं कर देते हैं इसे पशु पक्षी के समान होता है तो वो भी हो सकता है यही तो याद आता है यही तो प्रसिद्ध है लोग इसी को जानते बालक मतलब ऐसा होता है तो लोगे बाल्य निधि तदग्रहणम युक्त इसलिए उसी का ग्रहण करना ठीक है ये भाव विशुद्धि के बारे में कोई सोचता नहीं है क्यों भाव भावशुक्ति का क्या मतलब वो बालक के बारे में ऐसा नहीं होता ये ले सकता है ऐसा पूर्ववादी ने कहा ननु पदितत्वादि दोष प्राप्त कामाचारदादि आश्रय तब सुन के बैठा हुआ है एक वो वो पूछता है अरे ये ऐसे कैसे होगा अब इतने बड़े मुमुक्षु है वेद पढ़ा हुआ है सब कुछ किया हुआ उसके बाद इस प्रकार कामाचार भक्षता करेंगे तो अच्छा नहीं है ना तो उसको पूछता है उसका अभिप्राय क्या है ये देखने की तो आदि दोष प्राप्त है तो वो यदि ऐसा कोई मुमुक्षु करता है तो वो पधित हो जाएगा कामाचारवाद भक्षता करेंगे तो अच्छा नहीं है ना वो तो पदित्व में आ जाता है तो पदिद में दोष माना है ऐसा नहीं करना चाहिए कहा शास्त्र नहीं तो नयुक्तम कामाचार आदि आश्रय इसलिए कामाचार आदि का आश्रय ले, लेना अच्छा नहीं बालक जैसा करना ये बोले तो ऐसे करना तो पिशाद बोला तो पिशाद के समान माम सिखाना इत्यादि होता है ऐसा नहीं है वो तो कुछ भाव विशेष को लेकर के कहा है क्योंकि यदि कामाचार आदि करते हैं तो पदित हो जाएगा ये तो आपको मालूम है तो पूर्वक तर्क देता लेकिन पूर्व पक्षी के बाद सबके तर्क होता है ऐसे ही नहीं बोलता उनके तो पास कुछ मन में रखा हुआ बोलते हैं ना ऐसी बात नहीं है इनको कोई दोष नहीं क्यों विद्यावत सन्यासीनो वजन सामर्थ्या दोष कहते हैं कि विद्यावान जो सन्यासी है सन्यासी जो साधु हो गए ना तो विद्यावान इनके लिए तो कह रहे हैं ना ये तो मुख्य के लिए कह रहे हैं अब आपने पिछले यहां कहा मौन शब्द से आ, सन्यासी को लेना भी कहा इसलिए सन्यासी को ला तो विद्यावान जो सन्यासी होता है पूर्व पक्ष ये वजन सामर्थ्य दोष नृत्य उनको इसमें से कोई दोष आएगा नहीं वो कामाचार वाद बक्ष करें तो भी दोष नहीं आएगा क्यों वजन ने कहा वजन कहा ना क्या कहा बाल्य निष्ठा से तो वजन कह रहा है बाल भविष्य रहे तो वजन कह रहा जब शास्त्र ने कही दिया तो दोष नहीं लगेगा वो कर सकता है अब बाकी यदि अन्यत्र लगता वो बात अलग है लेकिन ये जो आपने जो प्रसंग लाया है यहां तो स्पष्ट है कि बाल्य न तिष्ठा से बाल्य भाव से रहने की इच्छा करें तो स्पष्ट करके कहा तो ये वजन के बल से क्या होगा कि अन्यत्र जो दोष प्राप्त है वो सारे दोषों की निवृत्ति हो जाए क्यों शास्त्र वचन है ऐसा आजा है आजादी छोड़ते नहीं तो वो क्योंकि पूर्व पक्ष को कुछ तर्क देना चाहिए बेचारा ऐसा बोल दिया आपको लगेगा ये कैसे पूर्व पक्ष तो वो सोचा नहीं और काम आजारक्षणता बोल दिया हम तो इतने गंभीर शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां आकर के वो बोलता है कि नहीं वो बाल्य भाव से रह सकता है कुछ भी करके तो उसको भी कुछ तर्क, तर्क तो देना चाहिए ना तर्क देंगे तभी तो आप उसको गंभीरता से लेंगे इसलिए आचार्य जी उनको मदद करते हैं तर्क दे देते इसलिए ऐसा विद्यावाद सन्यासी वजन सामर्थ्या दोष निवृत्ते अब ये तो फर्क सही है ना वचन में आ गया है बाल्य भाव से रहने के लिए कहा अब कहा तो उसमें रहने में क्या दोष है जब कहा ही ऐसा रहने के लिए तो वो कोई दोष नहीं लगेगा वो कामाचारवाद अक्षणता करेगा अब कैसा दृष्टांत भी देता पशु हिंसा आदिशु वही थी जैसे पशु हिंसा में होता है सामान्य में पशु हिंसा करना हिंसा मान करके पाप मानते शास्त्र में ये पाप कहा गया किसी को हिंसा नहीं मान हिंसा करवा भूता किंतु तो जब यज्ञ करते हैं यज्ञ में पशु हिंसा करने के लिए कहा तो आप कर सकते तब क्या होता है दोष की निवृत्ति हो जाती है जो अन्यत्र वो दोष युक्त है लेकिन वजन के बल से वो याग में ज्योतिषमादि जो, जो याग है अश्वे याग में पशु हिंसा करने के लिए बोला वो करेंगे तो दोष नहीं लगेगा ऐसा होता है किसके बल पर वो वचन के बल पर होता है ना ऐसा यहां भी होगा यहाँ इस प्रकार के वो मुख्यु साधक होने के बाद में वो पांडित्य द्रविद्या बाल्य न पंडित होने के बाद में उसको दूसरा क्या कहा इसलिए बोला विद्या विद्यावत में पंडित हो गया वो हो। पंडित होने के बाद इसको बाल जैसा रहना चाहिए फिर तो खाना पीना जो भी करना करो ऐसा करके वचन मिलता तो मिलता है तो मानने में कोई दोष नहीं है तो हम तो आप भी शास्त्र प्रमाण मानते हम भी शास्त्र प्रमाण मानते हैं तो शास्त्र प्रमाण केवल कर्मकांड में ही ऐसा नहीं है तो कर्मकांड में माना है तो यहां भी है ना वचन नहीं इसको तो कोई खंडन भी तो नहीं किया ना आप खंडन कर रहे हैं ना हम खंडन कर रहे तो ये तो बात सही मान रहे हैं आप ऐसी स्थिति में ये बात ठीक है देखिये ऐसे ऐसे लोग होते हैं इनको भजन भी मिल जाता सब कुछ मिलेगा तो वो अपनी इच्छा से करने के लिए कुछ भी करेंगे सही उससे भी सही है आप खंडन नहीं कर सकते सही बता रहा है वो तो तर्क भी दिया दृष्टांत भी दिया नियम तो वही है ना पशु हीता को आप पुण्य कैसे मानते हैं वो वजन के बल पर पुण्य मानते हैं और इसी प्रकार यहां वजन मिलता है उसी के बल पर आपको मानना पड़ेगा तो फिर साधुओं को फिर ऐसे भी वो तो करना नहीं सब जाति तो नहीं करना चाहते जितना हो सके स्नान आदि छोड़ना ही चाहते तो वो बोल दिया तो बहुत अच्छा हो गया फिर तो हाथ पैर भी नहीं धोएंगे स्नान भी नहीं करेंगे फिर कपड़ा भी नहीं धोएंगे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी वो तो अब वो भी है वो तो अभी देखिए हम दृष्टांत या कुछ उपमा देते समय रूपक कुछ भी देते हैं तो पूरा ग्रहण नहीं करते वो अभी बालक है वो बालक जो है कपड़ा पहनता है नहीं पहनता है वो बोलता नहीं है कभी ठीक से वो तो बहुत सारे कुछ जो है बालक में लेकिन उसका कुछ गुण ले करके हम विचार करना चाहते अब वो खिलौने के साथ आ सकती होगा ये भी बोल सकता है अभी इनको भी ये तो खेलना चाहते थे खेलते जो बातचा के कोई तो कोई तो नहीं देखता है साधु होकर के क्रिकेट खेलते नहीं देखा <laughs> तो करते वो वो वो सब नहीं है आपको जो बाल्य भाव आपको कब पैसे पता चला वो बाल्य भाव में नहीं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाले बहुत है पर बहुत है ऐसा शाम पर भी रहते हैं से रहते हैं तो वो उनके स्थिति को लेकर के अलग आप नहीं कर सकते हो तो वो क्या स्थिति में थे आप उसके लिए प्रमाण है नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी स्थिति में थी कोई पागल भी ऐसा रहता है। कोई बहुत बुद्धिमान भी ऐसा रहता है कोई सिद्ध महात्मा भी रहता है कोई जीवन मुक्ति भी ऐसा रहता है तो आप उनको देखकर आचरण नहीं कर सकते वो उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसे करेंगे ये बिल्कुल गलत है कि वो शास्त्र जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा और उसमें जो विकल्प कहा उसके पीछे का जाने का अधिकार आपको नहीं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता और वो जीवन मुक्त को जो समझेगा वो जीवन मुक्त समझेगा ऐसा बोलते हैं अब आप उसको समझने जाएंगे तो आप उसको गलत ही समझेंगे सही नहीं सही नहीं समझेंगे वो सारे लोग उनको गलत समझते हैं तो कोई लोग पत्थर मारते हैं कोई कुछ करते हैं इसका मतलब क्या है इसीलिए वो प्रमाण नहीं होता है तो शास्त्र क्योंकि वो उसमें प्रमाण इसलिए नहीं है कि वो उसके आपके हित में नहीं होता है तो आप किस मन के हैं और ये किस तरह अब पूर्व पक्ष आप जहां भी कह रहे हैं ना तो आप, आपका पक्ष ही तो पूर्व पक्ष कह रहा है ऐसा तो करो बोलता है और वो उसके लिए शास्त्र प्रमाण भी मिल रहा है उसको तो वो विचार करना पड़ेगा खाली शब्द मिलने से ऐसा नहीं होता अब वो जो है कई दिन तक तो भोजन नहीं करते हमारे यहां भी एक संत थे मैंने पहले भी उनकी कथा सुनाई हम जब आए थे तो उनको उनसे आशीर्वाद लेकर आए बहुत बड़े संत थे वो ऐसे रहते तो ना ना कभी उन, उनको स्नान करते हुए किसने ने देखा न वो कुछ साउथ जाते हुए देखा न कुछ करते हैं वो ऐसे दिन भर वहीं पड़े रहते हैं कुछ झोपड़ी का अंदर लेकिन वो कई साल से भोजन भी नहीं करते तो आप तो वो खाली वो स्नान नहीं करते वो इतना नहीं देखना बाकी वो तो भोजन करना भी बंद करोगे तो भोजन करना बंद करो आप एक सगे बैठे रहो जैसा वो बैठे रहते सब कुछ वैसा करो वो नहीं करना है जो आप कर सकते वो करना है और बाकी नहीं करना तो वो तो आप दो दिन भी नहीं रह सकते बिना भोजन करके और वैसे के वैसे कई साल तक उन्होंने भोजन नहीं किया ऐसा मतलब लोग देकर के चौबीस घंटा उनको साथ रह करके देखा क्योंकि कई लोगों को वहां तो कम्युनिस्ट लोग रहते हैं कोई विश्वास नहीं करता था एक भोजन नहीं करते हुए पूरा वैसे के वैसे मोटा टकरा तो वैसे ही है ना कमजोर होकर के ऐसा होकर के ऐसा नहीं देखने में वैसे के वैसे था 20 साल तक वैसे रहे तो वो लोग इसके पीछे लगे रहे कि ये कम कोई चुप करके कोई भोजन खरता होगा कहीं ला करके देता होगा या कुछ करता होगा कोई पाइप से जो है उनके कुड़िया के अंदर खाना पहुंच जाता ऐसा ऐसे करके बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया कुछ नहीं पता चलता वो बैठे रहे कुछ नहीं वो तो ऐसे ही था वो कभी बाहर निकलते ही नहीं थे तो कभी कभी वो उनका जब मूड आ गया तो कभी एक दिन समुद्र में जाते हैं जाकर के सब घूम करके या कभी स्नान करते हैं कभी पानी में डूबते वापस आ जाते हैं। ऐसा बाहर निकलते थे बाकी जी तो बाहर नहीं निकलते तो ऐसा कई संत है लेकिन वो हमारे लिए अनुकरणीन उनकी क्या स्थिति है वो कैसे प्राप्त किए हैं और उनका क्या आचरण होता है उनके वचन क्या होता है और वो उनका भी ऐसे ही है जैसा वचन जैसा कभी कभी अच्छा बोलते हैं कभी कभी गाली बोलते हैं। कोई बोल जाकर तो बिल्कुल आपका ऐसी गाली देंगे तो दोबारा आप जाएंगे नहीं ऐसे करके बोलते तो इसलिए वो वो एक स्थिति अलग होती है उनके अवधुत वृत्ति होते हैं उनके कोई वृत्ति नहीं होते है अलिंग आचार होता है उनका आचरण हम नहीं कर सकते इसीलिए ऐसा आचरण के स्थिति आने पर आचार्य जी ने अपने मठों में यह नियम रखा ऐसा किसी को मूड आ गया कि हम ये सब छोड़ करके अभी चुपचाप बैठेंगे फिर ये एक बैठेंगे तो बोला तुरंत आप मठ को छोड़ करके कहीं चले जाइए ऐसा बोला मठ में पीठाधिपति है तो भी शंकराचार्य पद पद विराजमान कई लोग ऐसे छोड़े कि उनका नियम रखा है कि जब आप आचरण नहीं कर सकते हैं या आप उस स्थिति में पहुंच गए अभी आचरण आपको नहीं चाहिए आपको लगता है कि हो गया आलम्ब हो गया तो तुरंत वो पद छोड़ देना और कहीं गांव में जाके जंगल में जाके रहना ऐसे कई लोग रहे, लो रहे। विद्यार्णी मुनिजी भी अंत में ऐसे रहे ऐसी कथा है वो पास में सिंगेरी के पास में गांव है विद्यार्थी ग्राम बोलते वहीं जा करके रहे थे अंत ले पद छोड़ कर। तो वो इसलिए कहा कि नहीं तो क्या होगा आप इतने पद पर बैठेंगे आप श्रेष्ठ है यज्ञा आजादी श्रेष्ठ आ बाकी जब आएंगे सब ऐसे ही करेंगे फिर तो सब बिगड़ जाए अब आकर बिना स्नान करके लोग रहने लगे तो क्या स्थिति हो जाएगी तो वो ऐसा होता अब ये जो संत बैठे हैं वो बिना स्नान करेगा तो भी आपको कोई बदबू नहीं मारेगा वह तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कुछ स्नान नहीं किया उनको देखने से तो बिल्कुल स्नान किया हुआ साफ सुथरा दिखता है तो ऐसा दिखता है तो उसका क्या तात्पर्य निकाला इसलिए ऐसा कभी गलती से नहीं सोचे ये इसलिए अधिकरण आया ना ऐसे लोगों की बुद्धि होती है तो ये अधिकरण क्यों लाया क्योंकि ये भी निश्चय करना है कि आपको करना क्या साधन के अंदर है इसमें भी आगे भी आएगा कि बाइट के साधन करना है लेट के साधन करना है ये भी बताएंगे क्यों अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए तो आपको बाइट के भी लेट के भी खाते हुए बोलते अरे कैसा है, है ब्रह्म ज्ञान तो सब है सब प्रकार से कर सकते हैं और उपासना है तो कर सकते हाँ योग निद्रा करते हुए बहुत आराम से खराटा मार के सो जाते हैं फिर वो, वो सब हो जाता है उसको भी साधन मानते हैं अब वो तो बोलते योग निद्रा में खराटा योग निद्रा सुना तो क्या करेंगे तो ऐसे तो ऐसे उठपटा में बोलने वाले में कमी तो है ही नहीं हमारे यहाँ तो और किसी को ऊपर कुछ आरोप आप नहीं लगा सकते अब किसको क्या बोल सकते इसीलिए ये नियम बताया इसका आचरण करते समय कैसे करना चाहिए का? जब करते समय कैसे रहना चाहिए यदि आप उपासना करते हैं तो बैठ के ही करना ऐसा सूत्र आएगा आसीना उपबत्ते सूत्र आएगा ये सब छोटी छोटी बातों को भी बताना पड़ेगा क्यों ऐसे बुद्धि चलेगी ना लोगों अधि बुद्धिमान होते हैं लोग तो इधर का उधर का उदाहरण दे, दे कोई समरेट पीता है करके बाकी उनके परंपरा में आने वाले सारे सिगरेट पीने लगे अरे हमारे गुरुजी ना सिगर हमारा गुरु जी जब पिया तो हम क्यों नहीं लीजिए तो। ऐसा है मतलब प्रत्यक्ष आप देख रहे तो उस जमाने में भी ऐसे तो रहे होंगे ऐसा नहीं कि अभी है ऐसे नहीं और कोई तम्बाकू को खाता है तो फिर उनके परम्परा में आने वाले सारे तम्बाकू खाए और गुजरात में हमने एक सम्दों को देखा वो अचार बहुत खाता है अचार ना वो बनाते भी है और खाते भी और उनके परम्परा के सभी अचार खाते थे ठीक बाबा जी थे वो बड़े बड़े जो है टांगी बना करके उसमें अचार बनाते और फिर उसको बांधते थे आपने सुना होगा वो जो जूनागढ़ के पास में हाँ वो अचार बाबा जी बहुत बो, बहुत बड़े आश्रम है उनके वहां तो ऐसे बाबा जी लोग होते हैं उनके अपने करते हैं तो फिर परम्परा में करेंगे और तू तो वहां जाएंगे तो आपको जरूर अचार मिलेगा एक एक करके अचार देते हो तो लोग आते भी है लगती है आचार लेने की तो ऐसा ऐसा कुछ भी होता है अभी ये सब परंपरा में मानेंगे संद है वो भी संध है ऐसा नहीं कि हम वो दिव्य पुरुष रहिए दिव्य पुरुष में वे भी दिव्य पुरुष ही है किंतु वो आचरण ही है कि नहीं आचरण है इसलिए यानि अस्मागम सुचरिता उपेव्या नो इतर आ करके स्पष्ट रूप से तैतनी उपनिषद करता देखिए कितने प्रेम से उपनिषद आपको कह रहे हैं कि स्वयं आचार्य कह रहे हैं इस बात को आगे कहेंगे अभी आएगा बात नहीं कि जो सुचरित है उसका आचरण करना अभी रायको ने ऐसा किया बैलगाड़ी के नीचे वो खुजल करके बैठ कर, करके खुजली करके बैठा मतलब वो भी ऐसा स्नान नू निक खुजली क्यों होता है ऐसे होता है। तो ऐसे बैठे थे अब आप भी एक बैलगाड़ी लाएंगे फिर उसमें ऊपर कपड़ा डालेंगे फिर वहां बैठेंगे आप सोचेंगे कोई राजा आएगा कन्या को लेकर के बैठेगा ऐसा होने वाला वो नहीं होता तो वो वो सब आचरण की दृष्टि से देखना पड़ता ये बहुत मुख्य विषय है क्योंकि क्या आचरण में आपको करना है क्या नहीं करना है और किसने क्या किया वो तो किया जब गुरुजी ने किया गुरुजी की स्थिति ऐसी थी अब उन्होंने किया उनको जो अच्छा लगा वो समय किया शास्त्र अनुसृत नहीं है न शास्त्र में कहीं प्रमाण भी मिल सकता लेकिन फिर भी वो सामान्य के लिए आचरणीय है नहीं आचरणीय है ये निश्चय करना पड़ता खाली एक उदाहरण मिलने से नहीं होता इसलिए देखो स्पष्ट स्पष्ट रूप से पूर्व पक्ष के अभिप्राय के साथ आचार्य जोड़ रहे कि ये ये तर्क आपको मिल सकता यहां प्रारब्ध इत्यादि का विचार तो नहीं हो उनको कुछ कारण से हो गया उनका कोई बाह्य निमित्त हो सकता है या उनकी कोई अपनी विशेष कोई आसक्ति हो सकती है कुछ भी हो सकता है वो तो किसी के शरीर के अनुसार कोई रोग होता है तो उसके लिए हो सकता है किसी की आदत होती है कई चीजें होती है अब उसमें क्या इतना बड़ा बड़ा ये तो मामला ऐसा आपको छानबीन करने की जरूरत नहीं है वो तो जो गलत किया कोई भी किया गलती है अब वो किया किसी ने भी वो आचरणीय नहीं है आपके अब उनके लिए जो हो गया हो गया अब वो क्या कर सकते हैं इसको आचरणीय नहीं मानते इस प्रकार से कई विषय में मतलब भोजन आदि के विषय में रहन सहन के विषय में कपड़ा वनने के विषय में सभी विषय में अब अपने अपने अनुकूल कुछ परिवर्तन हुआ करते हैं और इसका अर्थ यह नहीं है कि वो और दूसरी बात है ऐसे समद लोग जो इस प्रकार से कुछ करते भी है वो कभी भी उनको शिष्यों को करने के लिए नहीं बोलते उल्टा उनको मना करते हैं। तो उसका अर्थ क्या है तो लेकिन शिष्य लोग ऐसा नहीं करते शिष्य लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए बताने के लिए तो वो बोलते हैं नहीं, नहीं हमारे गुरु जी ने ऐसा और वो नहीं उन्होंने मना किया ऐसा नहीं करने के लिए कहा वो नहीं देखेंगे और उन्होंने किया तो वो तो महात्मा हो गया अब उनके हम पूजा करते हैं तो फिर हम उसका आचरण करेंगे इसलिए जैसा मैंने कहा कि ये का आचरण आप कर रहे हैं तो सभी कुछ करने का प्रयत्न करो जो कुछ उन्होंने किया वो नहीं करेंगे एक चीज करेंगे जैसा आप एक दिन उपवास पूरा पानी बिना पी के एक दिन उपवास नहीं रह सकते वो तो साड़ों से उपवास रह रहा खा नहीं रहा तो आप एक दिन ऐसा रह गए तो आपको क्या होता है मालूम हो जाए तो ऐसा अभ्यास में ये सब कुछ देखना पड़ता है नहीं तो अभ्यास गलत हो जाता है उस प्रकार नहीं हो सकता अब कोई भी विद्या में ऐसा है यहां तक जो खेलकूद आदि भी है अभी तेंडुलकर है बहुत बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के रहे अभी वो किसी को सिखाएंगे तो बिल्कुल तेंडुलकर जो जो करते थे वो सारा सिखा सकते हैं क्या नहीं सिखा सकते वो उनका जन्मजात कुछ गुण है और वो अपने कुछ डेवलप किया है वो तो दूसरे में नहीं आएगा वो सिखाएगा तो एक सिस्टम में सिखाएगा वो एक क्रिकेट खेल का ऐसा सिखाना जैसा हमारे स्कूलों में सिखाते थे स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कोई प्रकार से सिखाना पड़ेगा अब उसके बाद वो विशेष गुण है वो आपको स्वयं डेवलप करना है ऐसा होता है तो गुणों में भी ऐसा होता है और दोष में भी इस प्रकार के होते हैं किसी की कोई कमजोरी रह सकती है ऐसा करके हो सकता अब कोई जो है महात्मा चलते समय थोड़ा ऐसे चलते थे टेढ़ा मेढ़ा चलते अब हमने देखा है वो वैसा तो वो मतलब बड़े महा महाराज जी थे उनके चलने का ढंग थोड़ा ऐसा था मतलब थोड़ा अलग ढंग से चलते फिर शिष्यों ने भी उसको नकल करने लगे <laughs> वो वो जैसा चलते हैं ऐसा ऐसे थोड़ा चलते थे उनका थोड़ा पायर में पता नहीं कुछ था प्रॉब्लम था तो वो शिष्य भी ऐसा चलने लगे अब क्या बताएगी तो अब लागू लेकर के बोलता नहीं नहीं ये गुरुजी जैसा चल रहे वैसा चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा तो है गुरु चलने में उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसी से आपको भी इज्जत नहीं शरीर की बातें है नज्जत कितना तक भी नहीं दोस्तों ये पागलपन होता है अंधान करन, ये कभी नहीं करना चाहिए इसका कोई प्रयोजन नहीं अब आप जो है ऐसा चलने से क्या मिलेगा वो क्या सोचते हैं कि ऐसा चलेंगे गुरु जैसा चलेंगे तो जो देखने वाले समझेंगे हम भी जय गुरु जैसा बन गया और कभी गुरुजी जी जैसे वार्तालाप करने लगते हैं ये सब कुछ होता है ना ये सब अनुकरणीय नहीं होता आपका अनुकरणीय है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए आचार के अनुसार होना चाहिए और आपके शरीर मन के अनुकूल विचार करके होना चाहिए कि ये भोजन में भी सभी विषय में ऐसा क्या गुरुवत शिष्य का अर्थ गुरु जैसा शेप में शिष्य रहेगा ऐसा क्या गुरुवत शिष्य का अर्थ क्या अरे नहीं होता ये गलत है ये तो मैं बोल रहा गुरुवत शिष्य कैसे हो सकता अब गुरु नाटा है अब शिष्य लंबा है अब शिष्य बनने के बाद वो तो नाटा हो जाएगा क्या बात करते ये तो मतलब ये ऐसे ही हमारे हिन्दू धर्म को पूरा मूर्ख बना दिया ना ऐसे बोलने वाले गुरुवत शिष्य का अर्थ क्या है तो गुरु ने जो समझा गुरु के जो वचन हैं उन्होंने जो अनुभव किया जो साधन किया वो आपको करना है बाकी गुरु के जैसा बैठना गुरु के जैसे चलना गुरु के जैसा खाना वो है ही नहीं अब गुरु को गुरु मठा पी करके उनको ठीक रहता अब दूसरा शिष्य मठा पिएगा तो बीमार होता है इसका मतलब वो गुरु जैसा पीता रहेगा तो बन जाएंगे तो किस अर्थ में आप लेते हो ये ये है इसलिए अंधानुकरण ठीक नहीं है उससे कोई प्रयोजन नहीं ठीक का मतलब प्रयोजन नहीं है वो शास्त्र के अनुसार जो जो करना अब गुरु तीन बजे उठते थे अब उठो रे तीन बजे उठो वो नहीं करेंगे गुरु तीन बजे उठेंगे वो नहीं करेंगे गुरु तीन बजे उठने के बाद में सुबह उठ करके साधन बदल करके बाहर आता है और जब तिलक वलग लगा करके मतलब साधन के बाद में बाहर आता है तो वो शिष्य छह बजे उठ करके वो सारा कराएगा और उसके बाद बाहर आएगा तो हम लोग भी सभी शिष्य रहे हैं इसलिए ऐसे करता तो जैसा बाहर लोकेंगे जैसा गुरु आ रहा है वैसे शिष्य भी आ रहा है लेकिन गुरु और शिष्य में तीन घंटे का फर्क है वो तो तीन घंटा पहले और यहाँ पर मिनट चेहरे है तो ये होता है इसीलिए ऐसा ऐसा नकल की बात नहीं करी असलियत के विचार करो और जो साधन से फल होता है उसी के ऊपर विचार करो बाकी ये विचार नहीं करना वो शास्त्र प्रमाण है उस पर तो सुचरित्र का अर्थ वही है कि शास्त्र अनुसार वो प्रयोग में आना चाहिए उसको लेकर के होता है इसीलिए ये ये प्रसंग इसलिए था प्रसंग और भी आएंगे दो तीन और अच्छा आ जाएगा तो ये पूर्व पक्ष हुआ कि पूर्व बक्ष ने कहा कि ये बाल्य भाव में भाव कोई समझता नहीं और भाव ऐसे भी भाव अप्रत्यक्ष होता है भाव को कोई देख नहीं सकता कि किसका क्या भाव है कैसे देखेगी इसलिए बाह्य आचार को लेना चाहिए ये पूर्व ने कहा तो उसके सिद्धांत इसको उत्तर देंगे एवं प्राप्ते अभिधीय दे इस प्रकार प्राप्त होने पर इसका उत्तर दिया जाता अनाविष्कुर इत्यादि न वजन से गत्यन्दर संभवा अब देखिए शास्त्र के अनुसार इसका निश्चय कैसे करना वजन तो आया बाल्य ना से अब ये वजन का अन्य गति भी है क्यों ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि ये कामाचारवाद पक्षता लेंगे तो सारा शास्त्र के साथ विरोध होगा जो सामान्य शास्त्र है सन्यासी के लिए मुमुक्षु के लिए विदुषु के लिए साधक के लिए ब्रह्मचारी के लिए ग्रस्त के लिए जो शास्त्र का नियम कहा गया है सामान्य शास्त्र विरुद्ध सामान्य शास्त्र का जो नियम है शौचाचार आदि नियम है उसका विरुद्ध हो रहा है ये कामाचार भक्तता आप कहेंगे तो वो उसका विरूद्ध हो रहा तो शास्त्र का विरुद्ध होकर के कोई निश्चय हम नहीं कर सकते यदि कोई और गति है तो यदि गति नहीं है तो विरोध कर विरुद्ध हो जाता है क्योंकि कभी कभी विरुद्ध आ भी जाते जैसा अहिंसा और हिंसा के विरोध दिखता है तो उसमें हमें इस प्रकार विचार करना पड़ेगा एक सामान्य विधि एक विशेष विधि ऐसा इसलिए कहते हैं हम वाजनस्य से गत्यन्दर जो आल्य निष्ठा से है इसके कोई और गति हो सकती है यानी और अर्थ किया जा सकता इसका दूसरे अर्थ में नहीं होता आप जैसा बताया वैसा अर्थ नहीं दूसरे अर्थ हो सकता है उसके सही अर्थ हो सकता है जो शास्त्र का विरुद्ध नहीं होता यह आपका जो अर्थ है ये शास्त्र का विरुद्ध जा रहा है अब शास्त्र का विरुद्ध अर्थ लेना और शास्त्र का अविरुद्ध अर्थ लेना दोनों यदि विकल्प है तो हमेशा शास्त्र का अविरुद्ध अर्थ लेना हित होता है शास्त्र का विरुद्ध अर्थ लेना ये नहीं ये जो शास्त्र अध्ययन करते हैं विधिवत उनको ही मालूम होता है ये किसका विरुद्ध किसका विरोध नहीं जाना तो शास्त्र का अविरुद्ध आप जहां तक जितने तक आचरण कर सकते हैं उसका शास्त्र का अविरुद्ध ही आचरण करते रहना चाहिए आपतकाल की स्थिति जो अलग है उसको छोड़ छोड़कर इसीलिए यहां गत्युंदर है ये बाल्य भाव का कुछ और अर्थ किया जा सकता है आप जैसे बोलने रहे बाल चरित्र का अर्थ नहीं करना क्यों क्योंकि अविरुद्ध ही अस्मिन बाल्य शब्द लभ्य न विध्यंतर व्याघात कल्पना युक्त उसी का अर्थ करते हैं भाषिका कि जब ये बाल्य भाव का अर्थ अविरुद्ध प्राप्त हो सकता है अविरुद्धे ही अन्यस्मिन अन्य एक अविरुद्ध बाल्य भाव का अभिलप्य अभिलभ्य मे कहे गए अर्थ लभ्य प्राप्त होने की स्थिति में अविरुद्धार्थ अन्य एक अर्थ प्राप्त हो रहा है ऐसे स्थिति में न विध्यंतर व्याघात कल्पना आयुक्त अन्य विधि विधि को विरुद्ध करके उसके व्याघात करना उसका अत्यंत विरुद्ध कर देना बिल्कुल युक्त नहीं है देखो ये ऐसे वचन का भाष्यकार के वचन को आप्त वचन जैसे स्मरण रखना चाहिए कैसे स्पष्ट करें कि कभी भी शास्त्र का उल्लंघन करके कोई भी बात हम नहीं कहते वहां वो देखना पड़ेगा कोई भी आचरण किया हो यहाँ ब्रह्मा जी भी आचरण किया हो तब भी यदि हमें शास्त्र का विरुद्ध लिखता है तो नहीं मानेंगे हमारे लिए व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व का यहां कोई ये यह नहीं है यहां व्यक्ति क्या कहता है क्या आचरण करता है क्या उनके वचन है वो यदि शास्त्र का विरुद्ध नहीं है उसको मानना ये हमारी परम्परा व्यक्ति कोई भी हो बड़े छोटे का यहां कोई सवाल नहीं भगवान को भी भगवान इसलिए मानते हैं भगवत गीता को भी प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि वो शास्त्र का विरुद्ध नहीं है। शास्त्र का विरुद्ध हो तो वो भी नहीं प्रमाण होता इसीलिए कभी भी शास्त्र का विरुद्ध अर्थ में नहीं जाना चाहिए विध्यंधर व्याघात कल्पना युक्त विध्यन्दर का व्याघात हो जाता क्या है कि प्रधान उपकार अंगम विधीयते देखो मुख्य को मुख्य को सपोर्ट करने के लिए ही अंग का विधान होता अंग विधिया जितने भी होते हैं सहकारी साधनों के विधि किसके लिए है कि मुख्य तत्व को प्राप्त करने के लिए अभी श्रवण मनन निध्यासन किस उद्देश्य से है यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो मोक्ष प्राप्त करना ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान को प्राप्त करना ये मुख्य उद्देश्य उसी के लिए श्रवण मनन निध्यासन होता है नई वरघादायक अन्य कन्या के जो विवाह करते हैं वो वर्गात के लिए नहीं होता है वर्ग को मारने के लिए कन्या का विवाह करते क्या ऐसा नहीं होता तो वो उसके उपयोग में मान लिया जाता है वो दीर्घायु हो रहे इस भाव से होता है इसी प्रकार यहाँ श्रवण मनन युद्धासन के संबंध में बाल्य भाव से आपने ये सब कर दिया विरुद्ध आचरण कर दिया तो फिर श्रवण किया हुआ मनन किया हुआ ये सब कहां जाएगा इसका कोई प्रयोजन तो होगा नहीं इसीलिए प्रधान के लिए अंगों के विधान होता है ना कि उसको हानि पहुंचानी पड़े अब क्या, क्या है ये प्रधान का उपयोग क्या है अभी देखिए सारे अभी नीचे जो बता रहे हैं बहुत मुख्य बातें इस विषय को लेकर देखो प्रधान यहां क्या है ये विविधिषु के लिए क्या प्रधान है बोलते ज्ञान अभ्यास प्रधान मिघा यती नाम अनुष्ठेय यो का अनुष्ठान करने योग्य क्या है मुख्य यहां ज्ञान का अभ्यास ज्ञान का अभ्यास इनके लिए मुख्य अनुष्ठान का विषय है ठीक है न तो सकलायाम बालचर्याम अंगी क्रियमाणायाम ज्ञानाभ्यासभाव्य है अभी जैसा आपने बताया देखो क्या बोल रहा है कि सारे बच्चे का आचरण वैसे के वैसे लेंगे तो ज्ञानाभ्यास तो नहीं होगा, है ना? बच्चे का जैसा इन्होंने बोला अभी खेलने जाएंगे बच्चा तो खिलौने के साथ खेलते हैं फिर करते हैं क्या क्या करते हैं ये सब करने जाएंगे तब तो ज्ञानाभ्यास होगा नहीं वो ज्ञान अभ्यास को दृढ़ करने के लिए पांडित्य बाल्य विध्यास ये सब कहा ये तो उसी के लिए कहा और उसके लिए कहा हुआ आप सारे बाल्य शब्द को पकड़ करके बालक जैसा आचरण करना चाहे बालक कहाँ ज्ञान अभ्यास करता है और अभ्यास करने के लिए अवसर मिलेगा नहीं वो तो मनमानी खाएगा कुछ करेगा ये करेगा ज्ञान अभ्यास कैसे इसीलिए सकलायाम बालचर्याम इसलिए वही बात है सकल बालचर्या को वैसे वैसे लेंगे बालचर्या करना है तो संपूर्ण बालचर्या को अंगीक्रिय मान करेंगे तो ज्ञानाभ्यास न तो संभाव्य थे फिर तो ज्ञानाभ्यास होगा नहीं क्योंकि ज्ञानाभ्यास वो बालक करता नहीं वो छोड़ करके बाकी सब करता है वो ज्ञानाभ्यास तो नहीं करता है तो वो करना पड़ेगा तस्मात आंतरो भाव विशेषो इसीलिए क्या करना है कि जो आंतरिक भाव विशेष जो आंतरिक मैंने बाल बालकपन का जो अंदर का जो भाव है भाव विशुद्धि उसके मन की शुद्धि सरलता सीधा सीधा व्यवहार करना रिजु व्यवहार इत्यादि जो भाव है जो हमारे साधन के लिए अनुकूल है ऐसा गीरा शास्त्र आदि में सत ने कहा तो ऋजुत्व तो कहा है ना वहां तो वो रिजुत्व तो इत्यादि जो होता है अपिष्णत्व जो दूसरे के बाद दूसरे में कहना ये बालक नहीं करता तो कोई ऐसे चुकली चापलूसी यह सब बालक नहीं करता उसको आता नहीं हो करना ऐसे भाव ऐसे बहुत सारे गुण है बालक में उन गुणों को यहां लिया जाता है जो हमारे ज्ञान अभ्यास के अनुकूल है विरुद्ध नहीं है और शास्त्र विरुद्ध भी नहीं तब लिया जाता है ऐसा नहीं होता इसलिए बालचर्या अंगीक्रियमाणायाम ज्ञान अभ्यास नक संभाव्य ऐसा नहीं होगा तस्मात आंतरो भाव विशेषो बाल से अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि रिहा बाल्य माच्रिय तो इसीलिए आंतरिक जो भाव विशेष वो तो क्या है अप्रूढ़ इंद्रियत्वादि अभिमान रहित तो व्यवहार करना ये बाल का भाव है और अप्ररूढ़ इंद्रिय प्ररू इंद्रिय होता है इंद्रिय बहुत कुशल हो करके बाह्य विषयों में प्रवृत्त होता है लगा रहता बच्चे का ऐसा नहीं होता वो उसका अप्रूढ़ इंद्रिय होता है माने इंद्रिय व्यवहार में जैसा हम करते हैं वैसा नहीं करता है वो सामान्य व्यवहार रहता है उसके साथ उनके आसक्ति नहीं होती है। वो एक काम करता रहता है एक समय खसता है दूसरे समय रोता है और तुरंत खसेगा तुरंत रोएगा एक छोड़ देता है एक पकड़ देता ऐसे ऐसे होता है यानी एक परिपक्व व्यवहार उनका नहीं होता तो इंद्रियों के विषय में अपरिपक्व व्यवहार बालक का रहता है इस इसको लेकर के जो साधक है साधक भी ऐसा अनासक्त होकर के इंद्रियों में व्यवहार करें ऐसा हो सकता है ये बालक का जैसा स्वभाव वैसा हो, हो सकता है ये यह आश्रय दे बाल्यमाश्रिय दे इसी को यहां बाल्य भाव से लिया गया है क्यों कारण क्या है कि ये तो ज्ञान अभ्यास के लिए अनुकूल भी होता है और शास्त्र का अविरुद्ध भी है इसी तदाहा अनाविष्कुवन इसी को लेकर के कहा अनाविष्कुवन अर्थात ज्ञान अध्ययन धार्मिकवादिरात्मा अविख्यापयन दंभ दर्पादि भवेत् यह है ज्ञान अभ्यास तो अपने आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका अभिमान नहीं होना चाहिए अध्ययन किया बहुत कुछ पढ़ा लिखा है उसका अभिमान नहीं होना चाहिए धार्मिक मैं बहुत बड़ा धार्मिकता इतना दान किया हूं इतना दान करता था ये करता वो करता ऐसा करके बहुत सारा अभिमान वो भी नहीं होना चाहिए तो ज्ञान अध्ययन धार्मिक आदि आदि से बहुत कुछ और भी होता है कभी किसी को शरीर को लेकर के अपने शरीर की सुंदरता को लेकर के और शरीर के जन्म जो ब्राह्मण आती वर्णवे जन्म लिया उसको लेकर के और कभी जो है कुल में जितने बौद्ध आपके जो प्रवर आए हैं पिता पिता महा आदि उनको लेकर के कोई भी प्रकार के बहुत सारे हो सकता इसीलिए कहा कि आती से आदि से धार्मिक आत्मान अपने को अभिख्यापयन प्रख्यापन नहीं करते हुए ऐसे उद्घोषणा नहीं करते हुए कभी भी अपने इस प्रकार के परिचय नहीं देते हुए दंभ दर्पादि रही दो भवे दम्भ दर्प आदि से रहित तो हो जाना चाहिए ऐसे भाव में रहना चाहिए कहा यथा बालो अप्रूढ़ इंद्री इंद्रियतया न परेशा आत्मान आविष्कर तुम ही देखो बालक ऐसा होता है बालक को अपने को दूसरे के सामने बड़ा दिखाना ये करना वो करना नहीं होता है वो कुछ नहीं करता उसको माता पिता सिखाते दे। देखो बाहर जाते वा ऐसे करना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए वो तो वो कच्चा भी नहीं पहनता निकल भी नहीं पहनता ऐसे निकल जाता वो तो सोचता ही नहीं उसके विषय कि हम बाहर जाएंगे अरे बिना कपड़े से जाएंगे क्या सोचेंगे लोग ऐसा नहीं सोचता कुछ भी नहीं सोचता तो वो ऐसे व्यवहार करता बालक है और देखने वाले भी सोचते हैं अरे बच्चा है वो तो ऐसा कर रहा है ऐसा सोचता तो इसलिए बालक वो अभिमान नहीं धोने से इंद्रिय व्यवहार में अनाशक्त होने से इंद्रिय व्यवहार में अनाशक्त है इसलिए ऐसा करता है नहीं तो आपको बिना कपड़े से बाहर जाओ बोलो कोई तो कपड़ा उतारता ही नहीं वो कपड़ा भी ऐसा होता है ना कभी उतार नहीं नहीं चाहता वो सारे कुछ चाहिए वो अंदर बनियन भी पहनेंगे बाहर ये भी पहनेंगे फिर ये भी पहनेंगे कोई कोई बहुत गर्मी में भी ये क्या जुराब भी पहनते हैं टोपी भी पहनते हैं सब पहनकर गए क्यों वो क्या होता है कि कुछ साल एक जैसा पहनते गए ना फिर वो आदत बन जाता है वो जैसा शरीर का चमड़ा होता है वैसा तो आपको कपड़े भी हो जाते ऐसे हो जाते शरीर ऐसे फिर मान लेता है उसको तो आपको कपड़ा चमड़ा उतारने से क्या लगेगा ऐसा ही कपड़ा उतारने में दिक्कत होता जबकि गर्मी में यह सब आवश्यक नहीं है फिर भी वो पहना हुआ आदत होने से वो अभिमान के कारण वो कपड़े के साथ वो जो है ना चमड़े का संबंध हो गया और कपड़ा और चमड़ा एक हो गया कभी ऐसा नहीं करना चाहिए ड्रस जो है सीशन के अनुसार बदलते रहना चाहिए नहीं तो उसके साथ इतना आसक्त हो जाएगा कि आप उतारेंगे नहीं उतारेंगे नहीं ऐसा होता अब जो जो ढकने के लिए चाहिए अब वो हमको अपने शरीर को ढकने के लिए और दूसरे को परेशान ना हो दोनों दृष्टि से चाहिए तो वो जितना चाहिए वो पहनना अब ठंड आ गया तो ठंड के लिए जो जो चाहिए वो पहनना है ऐसा नहीं कि ठंडी के कपड़े पूरे गर्मी में पहनते रहे फिर बारिश में पहनते रहे ऐसा आवश्यक नहीं होता वो ये हो जाता क्यों कि हमारे अभिमान पहले तो शरीर के त्वजा तक था त्वजा के आकार विकार में बाद में शरीर में जो पहना हुआ कपड़े में वो आविष्ट हो जाता संक्रमित होता है स्टन करते हैं उसको फिर स्टन करने के बाद वो कपड़ा भी हमारा अभिवान होता है मतलब तो सूट नहीं पहनेंगे तो लगता है कि हम कुछ नहीं है हाँ। पूछो सूट न पहनने वाले को अच्छा लगता और सूट पहने भी न, बाहर जाएंगे ना उसको कोई सैकंड नहीं करेगा अब ऐसे आप जाएंगे वो नहीं करेगा वो सोचे का क्या पहन क्या आया तो उनको छूट पहन के आना चाहिए था तो ऐसा सोचता है तो इसका मतलब क्या है कि शरीर के साथ तो अभिमान पहले से पक्का है और उसके साथ ये इतने जो कुछ दिन में फटने वाले कपड़े और उसके साथ भी पूरा अभिमान होता है वो कपड़े को भी अपने अंदर ले लेता है कपड़ा अंदर शरीर में मात्र नहीं है आप सोचते है, ये कपड़ा ये शरीर मात्र में है आप ये शरीर में जो कुछ टच करते हैं जो कुछ अंदर डालते है ना वो यहाँ तक नहीं रहता वो सीधा अंदर तक जाता है हाँ ये सोचते नहीं हो और ये वास्तव में इस प्रकार करना एक जगह जहां जरूरत है करना जहां जरूरत नहीं है ऐसा करना कि मानसिक बीमारी हो जाती इसका भी साइकोलॉजी में कोई नाम है ये कपड़ा पहन के जो अभिमान करते हैं ना इसका भी एक मानसिक बीमारी है वो उनको हमेशा नया नया कपड़ा और एकदम फिट रहना चाहिए वो दिखाई देना चाहिए वो बहुत समय होगा मेरा में देखेगा फिर वो सब ठीक ठाक है तो बाहर निकलेगा तो नहीं तो नहीं निकल। कई बार ऐसा देखा होगा यदि कपड़ा सूट तैयार नहीं है उस दिन ऑफिस जाना बंद कर देते नहीं जाएगा ऑफिस वो सूट तो नहीं है तैयार सूट बिना हो किसके से आएगी तो ऐसा होता है इसका मतलब क्या है उसके साथ उसका संबंध बना संबंध बना करके ये और ये जो यूनिफार्म का सिस्टम लगाया ना यूनिफार्म का सिस्टम में यही प्रॉब्लम है बचपन में ये सारे उसके दिमाग में डाल देते कि आपको ये पहनना है वो पहनना है ऐसे करना है वैसे करना है नहीं तो ये होगा वो हो होगा करके अनावश्यक सब दिमाग में चला देते हैं और बच्चा बड़ा होने के बाद भी कभी भी उसको उतारता है और उसके ऊपर ज्यादा पहन लेता है वो कम तो नहीं करेगा तो गर्मी हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं पसीना हो रहे हैं सब कुछ हो रहे हैं सब कुछ हो रहा और उसी से बीमारी भी, भी हो रही है तब भी उतारेगा क्यों ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते सब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद आप उसको बोलो आप उतारो बोलो तो वो नाराज हो जाएगा और उतार के वो परेशान हो जाएगा पागल हो जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा उतार नहीं सकते ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये सब बच्चे से सीखना है ये ऐसा भी जो भी कुछ बोला बच्चा नहीं करता है ना बच्चों का अभी अटैचमेंट हुआ नहीं कपड़े के साथ इसलिए नहीं करता तो नहीं करने के कारण आ सकती में हो गया हो गया ठीक ऐसा करके सोचता है इसलिए परिवर्तन करते रहना चाहिए भोजन में भी आ, परिवर्तन करते रहना चाहिए वस्त्र धारण इत्यादि में भी आप माने समय के अनुसार यानी ऋदु के अनुसार जो परिवर्तन करना चाहिए वो करना चाहिए और ऐसे करके हमेशा जितना हो सके बाघ्य वस्तु से आप डिटैच रखे अपने अनासक्त रखे वो बच्चे से हमको सीखना है इसलिए बोले वो भाव है परेशान आत्मान अनाविष्कृत कर्तमी हे कितना सही उसका आंकलन किया बच्चे के भाव में ऐसा रहता है वो बाहर को अपने को दिखाने दिखावा करने में उनके मन नहीं रहता उसके विषय में सोचता नहीं तदवत ऐसा ये साधकों होना चाहिए एवं ही अस वाक्यस्य प्रधान उपकार अर्थ अनुगम उपब्ध्य थे मैंने बोला ना एक एक वाक्य जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है तभी जाकर के ये जो वाक्य है बाल ने तिष्ठा से जो वाक्य कहा ये साधन के दृष्टि से श्रुति कर रही है इस वाक्य का सही अर्थ क्यों क्या अर्थ है वो प्रधान का उपकारक होना यह अर्थ है वो प्रधान क्या है पहले बता दिया जानाभ्यास से प्रधान यदि नाम अनुष्ठेय ज्ञानाभ्यास करने के लिए अनुकूल होने के लिए जो जो साधन बताया वो यहां है अब उसको आप उधर से बाहर जाएंगे तो उसका कोई प्रयोजन नहीं इस प्रकार का भावेदी बाल्या शब्द से लेंगे तब तो क्या प्रयोजन होगा इस वाक्य का प्रधान उपकारी अनुगम प्रयोजन होता है प्रधान मुख्य वाक्य का उपकार है ऐसा सिद्ध हो जाता है तथाच च उत्तम अभी ये स्मृतिकारों ने इसका जो अर्थ किया इसी प्रकार की स्मृतियां हैं ये स्मृतियों को लेकर के बोलते ऐसे स्मृतियां भगवदगीता में भी अध्याय में भी भाष्यकार ने दिया ये ये वाक्य वहां भी मिलता है यम न बहुश्रुतम न सुवृत्तम न दुर्वृत्त दुर्वर्तं वेद कशित्मण गूढ़धर्मा श्रितो विद्वा नादचरत चरे अंधवज्ज वच्च्च्चा भी मूक वच्च महीम चरेत अव्यक्तिंगो अव्यक्ताचार ये सब संन्यास के संबंध में तहे हुए वाक्य है ये इसी की टीका दे के नीचे न्याय निर्णय टीका में पांचवी पंक्ति में तथा अ प्रूढ़न्द्रियवादिप भावशुद्धि लक्षण बाल्य अंद्रिय और भाव सिद्धि रूप जो लक्षण है वो बाल्य भाव से हमने स्वीकार किया वो प्रधान उपकारित्व मानमाहा वो प्रधान के लिए उपकारी होता है अभ्यास के लिए उपकारी होता है क्योंकि ज्ञान अभ्यास करने में क्या क्या आपको हो होना चाहिए एक तो अभ्यास के लिए मनेगाग्र होना चाहिए सबसे पहले श्रवण के द्वारा विषय का ज्ञान होना चाहिए तो विषय का ज्ञान यदि तो आपको हो क्या विषय पर अभ्यास करना चाहिए इसका ज्ञान आपको हो गया श्रवण के द्वारा आपने प्राप्त किया गुरु से प्राप्त किया शिष्टों से प्राप्त किया उसके बाद उसका अभ्यास के लिए आपको मन एकाग्र करना आवश्यक है तो मन एकाग्र के लिए क्या चाहिए शरीर स्वस्थ चाहिए शरीर स्वस्थता के लिए क्या चाहिए आहार विहार स्वस्थ होना चाहिए यानी स्वस्थ आहार अच्छा आहार करें और जैसा शास्त्र में कहा सात्विक आहार करें और आवश्यक विहार यानी व्यायाम तो आहार और विहार ठीक है तो शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ रहने से मन चुस्त रहेगा तो मन काम करेगा अच्छी तरह एकाग्रता से तो आप ध्यान का विचार कर सकते हैं आपकी याददाश्त ठीक रहेगी आप स्मरण कर सकते हैं आगे पीछे सोच सकते हैं ये तो चाहिए अब उसके बाद ध्यान अभ्यास करते रहते समय आप जो बा, भ्या, बाहर व्यवहार में अपने को प्रस्तुत करेंगे आप बाहर व्यवहार में प्रवृत्त होंगे उस समय ये जो है भाव रहना कि जाना अभ्यास कर रहे हैं अब बाहर व्यवहार में कर रहे हैं तो बाहर व्यवहारों में कौन से व्यवहार आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है इसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए अनावश्यक व्यवहार को ना ले आवश्यक व्यवहार को तो लें यदि किसी भी प्रकार से साक्षात या परोक्ष रूप से ज्ञान अभ्यास में मदद करता हो कोई भी कार्य उसको तो लेना चाहिए ऐसा लेते समय वो शास्त्र सम्बद्ध भी शिष्टाचार संबद्ध भी होना चाहिए आपकी इच्छा से नहीं लेना है शास्त्र संबद्ध है शिष्टाचार संबद्ध व्यवहार लेना चाहिए और उस व्यवहार को करते समय भी इस प्रकार से अभिमान रहित हो अनाशक्त हो कोई भी व्यवहार कितना भी हो उसमें से कभी भी आप छोड़ना चाहें तो एक क्षण में उसको छोड़ दिया जाए किसी के साथ भी कोई संबंध आपका है एक क्षण में आप छोड़ना चाहें तो तुरंत छोड़ दिया जाए आज से इनका व्यवहार नहीं बस इतना निश्चय करने का ये पक्का उसी रास्ते पे ही आगे चलना चाहिए ऐसा नहीं की हम इतने साल से इन व्यवहार कर रहे हैं कि आगे भी उनको करना समझौता करनी कोई आवश्यकता नहीं यथार्थ को जान करके आप क्या करना चाहिए निश्चय करके ऐसा जाए और उस निश्चय पर भी अनासक्त रहे क्योंकि हो सकता है वो निश्चय आगे जाकर के बड़ा खतरा खड़ा करता हो तो यदि उसमें भी अपाय आपको दिखाई देता है ये शास्त्र के अनुकूल या हमारे अनुकूल नहीं है सा, साधन के अनुकूल नहीं है ऐसा दिखाई कभी भी देता हो वो ना भी बड़ा कार्य हो वहीं छोड़ देना चाहिए वो कट ऑफ कर देना चाहिए तभी जाकर के आपका ज्ञानाभ्यास बचेगा और कोई भी आपके बारे में कुछ कहता है अच्छा कहता है बुरा कहता है उसी पर कोई आंसर करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसको आंसर करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं वो करने वाला बोलने वाला करता है वो तो बाह्य विषय के साथ इस प्रकार का संबंध होना चाहिए और इस प्रकार दंभ दर्प आदि जो भी बोला है आदि से ये सब रहेंगे तब आपको ज्ञानाभ्यास आगे बढ़ेगा आप क्या कर रहे हैं क्या करने जा रहे हैं आपके गुरु ने क्या बताया शास्त्र ने क्या बताया इस पर आपका पक्का निश्चय होना चाहिए यदि इसमें आपको निश्चय है तो कहीं भी आपको कोई आपत्ति नहीं आपका आपका मार्ग जो है प्रशस्त रहेगा और शुद्ध रहेगा आपको कोई कुछ कर नहीं सकता और उसमें परिपालन करते हुए आपको इस दुनिया से जाना भी पड़े आपका शरीर प्राण त्याग भी करना पड़े वो आपके लिए श्रेष्ठ है उसको बदल करके नहीं आपको लग रहा है कि मैं ये बदल रहा हूँ ये गलत है मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा गलत करके आपको मालूम हो गया तो किसी भी स्थिति में करें कुछ करें तो वो आपके लिए हित में नहीं है वो कर्तव्य आपका नहीं है आप छोड़ देना चाहिए यदि कोई भी स्थान में कहीं भी कुछ आपको अनुकूल नहीं है आप ये प्रतिकूल है ये हमारे हित में नहीं है तो छोड़ देना चाहे ऐसा जीवन मुक्ति विवेक नाम ग्रंथ है विद्यारणी मुनि जी को इसमें बहुत विस्तार से बताया इसीलिए भ्यास करने के लिए आंतरिक वृत्ति महत्वपूर्ण है बाह्य वृत्ति सहायक है लेकिन बाह्य वृत्ति की अपेक्षा आंतरिक वृत्ति महत्वपूर्ण है वो ये जो बालक से सीखने के लिए कहा ये सब है अभी इसमें स्मृति का जो प्रमाण दिया आगे टीका में देखिए पहले कहा यम न संतम न चा संतम जिसको देखने पर यह संत है कि असंत है कुछ पता नहीं चलता संत मैंने बहुत बड़े या ये बड़े नहीं है क्या बहुत छोटे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता इसका मतलब क्या है उनके आचरण विचारण व्यवहार क्या वो उनके पहनावा इत्यादि से कोई मालूम नहीं पड़ेगा ये कि कितने बड़े बुद्धिमान है ये कहते हैं संतम का अर्थ करते हैं कुलीनत्व तो प्रकटनम सत्वम अपने को कुलीन जैसा दिखा देना ये सत्व है ऐसे आजकल जैसे घड़िया होती है ना घड़िया चश्मे होता है सोने के नहीं होते सोने के नहीं होते लेकिन वो सोना जैसा चमकने वाला होगा अब आप सोचिए थोड़ा सा एक क्षण के लिए सोचिए क्यों ऐसा पहनते होंगे कोई भी पहन रहे आजकल तो समी पहन रहे जे, जे उनके लिए सब मना फिर भी वो पहन रहे वो दिखाने के लिए पहन रहे तो वो क्यों पहनते हैं अब सोना का नहीं है आपको पक्का पता है आपको भी पता है जो दूसरा देखने वाला है उनको भी पता है इतना मोटा ये घड़ी तो सोना की नहीं हो सकती है तो पता तो सबको है लेकिन सोना जैसा दिखना चाहिए वो पहनता ये जो अभी मैंने बोला ना ये एक मानसिक बीमारी है इसमें क्या है सोना जैसा पहना हुआ दिखा देने पर आप बहुत बड़े कुलीन हैं, ऐसा पता चलता है वो कैसा कब कब से शुरू हुआ ये ये अनाज काल से चल रहा है। जब से सोने का खोज हुआ तब से राजा महाराजा लोग सोना पहनने लग गया और जो सोना पहनने वाले बहुत बड़े होते थे मुकुट पहनना सोना पहनना इत्यादि ये बहुत बड़े का काम था तो वो जो कुलीनत्व जो कुलीनत्व के प्रति जो आसक्ति है वो आपके मन में बैठा हुआ इसलिए सन्यास लेके सब कुलीन वलीन सब छोड़ दिया सब वहां गंगा जी में भगा दिया फिर भी वो नहीं गया तो वो सोना जैसा दिखना चाहिए तो वो बनता ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस प्रकार सभी में रहता है ये है कुलीनत्व भाव मन में बहुत बड़े कुलीन अब दूर दूर से देखने वाले पहुंचो दो देखो कितने बढ़िया घड़ी पहना उनके तो घड़ी देखो कितने बढ़िया और ये ये देखो कितना बढ़िया कपड़ा देखो कितने बढ़िया वो सब तब चाहिए जब आप शादी करने जा रहे हैं सब यदि आप कन्या के शादी करने जा रहे हो तो, तो अच्छा कपड़ा पहन के जाना चाहिए तभी तो कन्या देंगे वो और बाकी तो आपको संत पहनने के बाद ये सब क्यों करना चाहिए नहीं चाहिए इसीलिए कहा कि वो कुलीनत्व प्रकटनम सप्तम वो कुलीनत्व प्रकटन नहीं करता न संतम और तद विपरीतम असत्यम और वो अकुलीन जैसा प्रकटन भी नहीं करता मतलब जान बुझ करके में बहुत गरीब हूं दरिद्रम अकुलीन हों ऐसा प्रकटन भी नहीं करता न कुलीनत्व तो प्रकटन करता है न अकुलीनत्व तो प्रकटन करता है मुख्य शास्त्र में जो कहा उसी प्रकार वो धारण करता है जो भी करना करता है शास्त्रार्थ ज्ञान राहित्यम अश्रुदत्व उसके बाद कहा न अश्रुदम न बहुश्रुदम शास्त्रार्थ ज्ञान रहित हो जाना अश्रुद है शास्त्रार्थ का ज्ञान नहीं है कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं इसी का भी किसी किसी को अभमान होता है बोलते है हमने कोई शास्त्र को छुआ तक नहीं हम कोई किताब नहीं पढ़ते ऐसा बोलते हैं बौद्ध लोग ऐसा बोलते आपने भी सुना होगा कोई कोई बोलते हाँ बोलते भगवत गीधारे में तो स्पर्श नहीं करता भगवत की धारा को स्पर्श नहीं करता कोई किसी को स्पर्श नहीं करता क्यों एक दिखाना जाता है कि ये सब का अध्ययन नहीं करते हुए भी मैं बड़ा जानी आप तो ये सारे किताब के अध्ययन कर रहे ना मेरे को एक ने अभी कुछ कुछ समय पहले कहा तो हम लोग का कहीं भी विशेष कोई वक्तव्य देना है या विशेष कोई प्रवचन करना है शास्त्र करना है तो शास्त्र को ग्रंथ लेकर के करते हैं अथवा ग्रंथ से नोट बनाते हैं या ऐसा कुछ कुछ आधार लेकर के करते हैं तो सर्वत्र जरूरत नहीं पड़ता लेकिन कहीं कहीं कोई विशेष बात कहनी या समय कम है आपके पास दस मिनट समझ या और बोले ये विषय पर बोलो तो उसमें गंभीरता से लिखते हुए कुछ न कुछ करते तो तब एक कह रहते थे हम तो बाद में तो और भी लोग मेरे साथ और भी लोग लिखते तो ये तो ऐसा लिख के पढ़ने में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हम लोग भी तो लिख करके पढ़ सकते आ, तो हमें बोला आपको फिर करना चाहिए था लिख करके क्यों नहीं पढ़ा मतलब वो क्या होना चाहते हैं कि ये लिखकर के तो हम भी कर सकते हैं तो बिना माने लि, लिख करके दे करके आपको बोलना चाहिए वो क्या बोलेंगे कोई इधर उधर की बातें कहेंगे और ये कहेंगे तो किसने मना किया वो तो अभी तो आपको दे करके बोलना है आपको हो सकता है आप कोई और व्यवहार विषय में है अलग अलग विषय का आप प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक आधार लेके कहना चाहिए आधार लेके कहना है शास्त्र का आधार लेके किताब रखे ना रखे वो आप आधार लेके तो कहना चाहिए अब किताब में लिखी हुई बातें कहने के लिए कौन नहीं कर सकता अरे तब तो आप भी कहो ना वो नहीं होता ऐसा अभिमान उनका होता है कि हम किताब में लिखी हुई बात नहीं कहते हैं हम अपने स्वतंत्र बात कहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं मालूम है ये सारे जो स्वतंत्र बातें कहते हैं उनकी एक किताब छपाते फिर क्या हुआ फिर बोलते सब शिष्यों को बोलते बाकी कोई किताब नहीं पढ़ना जो हमने लिखी है इसी को पढ़ना क्यों ये किताब में नहीं लिखी हुई बातें हमने किताब में लिखी थी अच्छा। तो ये अभिमान होता है। पंडित भयानक होर प्रेम का पढ़े स्व पंडित होई। <laughs> तो वो वो पढ़ने का निंदा करते तो ये ये जो बातें हैं इसी को कहते हैं अश्रुतव ये अश्रुतत्व अभिमान अश्रुतत्व प्रकट करके दिखावा करना ये नहीं है ये होता ही है पहले से भी रहा तपस्या और पंडितों में इस प्रकार के विवाद रहे योगी लोग अब योगी लोगों को पूछा अरे ये सब पंडित लोग हैं इनका कोई काम नहीं योगी लोग अपने बड़ा कह रहे अब पंडित लोगों को पूछा योगी लोग अरे वो तो सिर्फ शीर्षासन में खड़ा रहने के रहे कुछ जानता नहीं ऐसा बोलता <laughs> इस प्रकार से अपने को अभिमान से ही दोनों अभिमान से कह रहे जो पढ़ा लिखा है वो भी अभिमान से कह रहे जो नई पढ़ा लिखा है वो भी अभिमान से कह रहे इसलिए आश्रुदम बहुत श्रदम ये दोनों रूप से भी अपने को प्रकट नहीं करे देखिये कितना कितने, -कितने के उन्होंने बताया ये सब आप प्रकट करते हैं? नहीं करना आगे कहते हैं न सुवृत्तम न दुर्वृत्तम हाँ शास्त्र सदाचार सदाचारी तत्व सुवृत्तत्व सुवृत्तम है ना सदाचारी होना मत अपने को सदाचारी दिखाना सदाचारी तो होना चाहिए लेकिन मैं सदाचारी हूं ऐसा दिखावा करना ठीक नहीं ये भी गलत है और दुराचार अनिष्ठत्म दुर्वृत्त ये भी कई लोगों का होता है अरे ये सब सदाचारी है और हम तो दुराचारी हैं ऐसे बोलते हैं आजकल बोलते हैं ये सब रिलीजियस रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाले ऐसे करके अलग करते हैं धार्मिक और हम तो धार्मिक नहीं होते और हम क्या है फिर और, और क्या है तो है? दूसरा हाँ है। है? स्पिरिचुअल ऐसा कहने वाले नहीं ये दोनों से भी एक अलग हो रहे थे सब धर्म धर्मनिरपेक्ष वाले भी है बहुत धर्म निरपेक्ष बड़ा अभिमान होता है उनका हम तो कोई धर्म को नहीं मानते तो कोई धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष तो कोई भी जन्म लेने वाला सभी धर्म धर्मनिरपेक्ष ही होता है क्या वो तो ऐसे तो ही तो इसलिए ये सुवृत्त दुर्वृत्त सब मतलब दुर्वृत्त करते हुए भी अभिमान और सुवृत्त करते हुए भी अभिमान सब में अभिमान वो कई लोग ऐसे कहते हैं अरे मैं तो शराब भी पीता हूं सिगरेट भी पीता हूं और वो भी करता हूं मैं ये सब भी करता हूँ और बस ऐसा बड़ा अभिमान से बोलता है हम, हमको आश्चर्य होता है कैसे इनको शर्म नहीं आता ऐसा बोलते समझ वो कम से कम में तो शर्म आना चाहिए बोलता है नहीं हम ये सब नहीं करते ऐसे करके अभिमान उसमें भी होता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए वैसा भी नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करना है तो तत्किन इदानी ब्रह्मधि योग्य से मुक्षोर एव कित अनुष्ठेयम बोलते हैं आपने ये सबका निराकरण किया सत्व भी नहीं होना चाहिए असंत भी नहीं होना चाहिए श्रुत भी नहीं होना चाहिए श्रुत भी नहीं होना चाहिए सुवृत्त भी नहीं होना चाहिए दुर्वृत्त भी नहीं होना चाहिए एवं वेदा कश्चित सा ब्राह्मण है ऐसा कहा इस प्रकार जो जानता है इस प्रकार जो करता है वही असली ब्राह्मण है मन ब्रह्म है वही इस प्रकार साधक ऐसा कहा ये तो बहुत आसान हो गया कुछ नहीं करना तो कुछ करने का है ही नहीं ऐसा लगता तो वो पूछ रहा है तो इसका मतलब सब किम अब तो ब्रह्म ही योग्य क्या मुखमुक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बना हुआ जो मुमुक्षु है उसके लिए नाश्ते है ना किंचित अनुष्ठे तो कुछ अनुष्ठान है ही नहीं ऐसा दिखता है तो आप कुछ भी करने को नहीं कह रहे ना ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना दोनों कह का अब वो करेंगे क्या करेंगे तो, तो कुछ करने को रह रहे है। तो वो कहता ऐसी बात नहीं ये नहीं करने का बोलने के लिए बोलने के बाद में आगे पीछे का स्लोक भी देखना चाहिए खाली इतना देख लिया तो इधर को कुछ करने को नहीं कहा ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना ऐसा कहा बोलते अनुष्ठेयम तत्र फिर अनुष्ठान क्या करना चाहिए गूढ़धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरित चरेत चरेत ऐसा आचरण करना चाहिए यानी चक्षरिंद्रिय पारवश्यम निरसीदम अंधवदित्युक्तम तो गूध धर्माश्रित होना चाहिए उसका जो भी आचरण साधन है वो गुप्त होना चाहिए अप्रकटित तो होना चाहिए ये तात्पर्य आप कितने मालिक जब करते हैं आपको ही मालूम होना चाहिए किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए आप कितने स्वाध्याय करते हैं कितने ध्यान करते हैं कितने साधन करते हैं कितने आपके आचार होता है ये जितना हो सके आप उसको गुप्त ही रखें गूढ़ रखें यह धर्म प्रकटन करने के लिए नहीं है वो जो बाकी धार्मिक लोग जो करते हैं वो तो दिखावा करी करेंगे लेकिन धर्म प्रकटन के लिए नहीं होता है ऐसा आपको आचरण करना है। गूढ़ धर्माचरित गूढ़ गुप्त गुप्त धर्म का आश्रय लेके आपको करना चाहिए और अज्ञात चरितम चरे वो अज्ञात चरित होता है इस विद्वान का चरित क्या है ऐसा मन उनके उनके आचरण विचरण क्या है वो किसी को मालूम नहीं पड़े बहुत मुश्किल होता है आजकल तो आ, सब वीडियो बना करके यूट्यूब में सब मिलता है पहले जितने गुप्त रखे थे अब वो सब जो है जबरदस्ती पता नहीं बना करके डाल देते हैं तो सब मिल जाता है तो ऐसा नहीं करना बहुत सारे रहस्य होते हैं रहस्य रखने का अर्थ है उसका आचरण में जो महत्व है उसको बचाने के लिए वो दिखावे के लिए करने के लिए नहीं है इसीलिए अज्ञात चरितम शरीर का जिस चरित्र जिसका चरित्र यानी आचरण अज्ञात है ऐसा आचरण आपको करना चाहिए गुप्त रूप से साधनों को करना और अंधवत अंधे के समान रहना चाहिए अंधा नहीं अब अंधा नहीं है लेकिन अंधे के समान रहना चाहिए इसका अर्थ क्या है कि वो जो चक्षुर इंद्रिय को व्यापार चक्षुर इंद्रिय को व्यापार में लगाएंगे तो चक्षुर इंद्रिय का व्यापार समयवित करना चाहिए जिसको देखना नहीं उसको देखना नहीं और देख करके उससे कोई तात्पर्य आपका नहीं है तो नहीं देखा हुआ जैसा छोड़ देना जैसा आंख बंद कर देना चाहिए कान बंद कर देना ऐसा है ना तो ऐसा आंख बंद करने का नहीं चक्ष इंद्रिय काम कर रही है लेकिन अंधवत रहे नहीं देखा हुआ जैसा व्यवहार कर और जड़वत मूर्ख के समान कोई बुद्धिमान नहीं आप क्या है आपके कितने पांडित्य है क्या है कुछ भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ऐसे जड़ के समान आचरण ये गुप्ता और मुंह का मूकवच्च कम से कम बोले अब मुंह कहे आप कुछ बोलने वाला बोलता नहीं ऐसा दूसरे को लगे अनावश्यक है, शब्द का उच्चारण न करें तो मुंह का कवच्च महीम चरे ऐसा ही व्यवहार में उसको आचरण करना चाहिए मही मन धरती में ऐसा जीवन चलाना चाहिए तो ये चलाने के लिए कहा पहले तो उसका निराकरण किया और उसके बाद ये सब करना है कहा ज्ञात चरित करना चाहिए और अंधवत जड़वत महीम महिमचरे ऐसा व्यवहार उनको करना चाहिए ठीक है तो आगे करते हैं ठीका मे दी रसनादि पारवश्यम निरसदी जड़वद इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय पारवश्यम परिहृत्य कर्मेन्द्रिय पारवश्यम परिहरती ज्ञानेन्द्रिय पारवश्य नहीं होना चाहिए ज्ञानेन्द्रियों के पीछे नहीं जाना चाहिए इसी प्रकार कर्मेन्द्रियों के पीछे भी नहीं जाना चाहिए और अव्यक्तलिंगो अव्यक्त, अव्यक्त आचार है उनका जो बाहर का जो लक्षण है ना वो भी अव्यक्त होता है और इनका आचार भी अव्यक्त होता है इनका आचरण भी अव्यक्त होता है इसकी टीका में कहते हैं धर्मध्वजित्व अप्रकटनम अव्यक्तलिंगम अपने को धार्मिक नहीं दिखलाना अव्यक्तलिंग है उनको देख के मालूम नहीं पड़ेगा कि धार्मिक है कि नहीं तो जो जो गुण है वो आपने अंदर रखता है तो धर्मध्वजित्व अप्रकटनम अव्यक्तलिंग तदेव मुमुक्षो उपरद सर्वेन्द्रिय श्रवणादि पर मोक्ष साधन तत्वज्ञानम अवश्यंभावी भाव इस प्रकार से आचरण करने वाले जो मुमुक्षु हैं तदेव मुमुक्षो हो उपरद सर्वेन्द्रिय जिनके इंद्रिय संयमित है उपरत ऐसे मुमुक्षु का श्रवणादि पर श्रवणादि साधन में परायण हो तो श्रवण मन निध्यासन जो करता हो इस प्रकार से व्यवहार में रहकर, करके ये सारा बता दिया संक्षेप में विस्तार में तो अन्यत्र बहुत सारे ग्रंथों में है तो संक्षेप में ये सारे बता करके बोल रहे हैं कि इसी प्रकार सर्वेन्द्रियों को संयम करके श्रवणादि पर जो होगा वो मोक्ष साधन बनेगा और उसको तत्वज्ञानम अवश्यम भावी टीकाकार लिखते हैं तत्व ज्ञान उसको अवश्य होगा ये भाषाकार ने नहीं कहा तो इतना वाक्य भाषाकार को कहना चाहिए था तो वो वहां तक छोड़ दिया बाकी टीकाकार उसको जोड़ रहे इस प्रकार का साधन अनुसरण जो करेगा उसको तत्वज्ञान अवश्य होगा काल कालांतर में अवश्य होगा अभी आगे जो अधिकरण उसी के बारे में कहेगा अभी इसका तत्व ये तो इतना साधन तो उन्होंने कर लिया अब तत्वज्ञान कब होगा किस लोग में होगा पर लोग में होगा यहां साधन करने से वहां जाके होगा कि वहां भी साधन कर सकते क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये आबल के बारे में कहेगा तो यही कहेंगे वहां कि इस प्रकार आप आचरण करते हुए जाइए और आपके साधन में सारे विघ्न निरस्त होते जाएंगे और जब जिस अवस्था में जहां भी विघ्न समाप्त हो गया मैंने प्रतिबंध पूरा नष्ट हो गया उस समय उस क्षण में आपको ज्ञान हो जाए वो इस शरीर में भी हो सकता दूसरे शरीर में भी हो सकता है परलोग में भी हो सकता जहां भी हो आपका प्रतिबंध नष्ट होना ज्ञान का प्रतिबंध नष्ट हो गया उसी समय में हो जाता कभी जागृत में भी हो सकता है कभी स्वप्न में भी हो सकता कोई भी अवस्था में हो सकता है बाल्यावस्था में हो सकता है गर्भावस्था में हो सकता है जैसे महादेव को हुआ युवा अवस्था में हो सकता है फिर वृद्धावस्था में हो सकता है मरण के तुरंत पहले हो सकता है ऐसे किसी भी अवस्था में हो सकता है यदि आप साधन को अपनाते हैं तो ये अवश्य भावी फल होगा ऐसा अगले अधिकरण में ये फल के संबंध में निश्चय करेंगे इति पंचदशम अनाविष्कार अधिकरणम इस प्रकार अनाविष्कार अधिकरण पूरा हो गया इसी इस बात में दो और अधिकरण है एक तो मुक्ति अधिकरण है आंगिका अधिकरण द पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदश्यते पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति क्रुमराज